व्यवहारिक जीवन में भक्ति का स्वरूप एक सत्यनिष्ठ भक्त के स्वरूप के लिए विभिन्न शा स्थान कैसे वो क्लास क्लास आगे बढ़ते हैं वो भगवान वासुदेव की लीला कथा का अमृतपान हम कर रहे हैं हम ये भी जानते हैं कि गुरुकुल का जो वैदिक क्रम है जहाँ लीलाओं को बालक का उसका संपूर्ण रूप जीवन पढ़ाने के लिए है हम उसी स्तर पर इन कथाओं को लेकर चल रहे हैं इतिहास अपनी जगह है उसी इतिहास को प्रत्येक बालक के जीवन में अमृत में बनाकर ढालने के लिए और समाज को अंतर्मुखे समृद्ध और सुशिक्षित करने के लिए ही इन लीला कथाओं का प्रयोग वैदिक गुरुकुल में हम करते थे एक युग था जब आप बौद्धिक स्तर पर बहुत ही समृद्ध होकर जीते थे अपने को जानते थे संपूर्ण सचराचर को गुरुकुल से पढ़ के आते थे पहचानते थे सृष्टि के रहस्यों को जानते थे और उसके उद्देश्य को भी आप बहुत अच्छे से जानते थे एक युग था उस समय हर व्यक्ति जानता था कि जीवन एक यात्रा है योनि मात्र ठहराव है क्षणिक सराय में ठहरी है आपकी यात्रा ये योनि है तो कभी एक योनि के संदर्भ को योनी को ही सब कुछ मानकर कभी नहीं सोचते थे वो बड़ी ही परिपक्व मानसिकता के स्वामी होते थे और वो आपके पूर्वज थे युग फिसलते रहे वक्त बदलते रहे और ये देश दास्ता के अंतरालों में आप हाँ बसा पहले मिडिल ईस्ट की मध्य एशिया की फिर पश्चिम की विदेशियों की भौतिकताओं में हमने भले कुछ पाया हो लेकिन मानसिक स्मृति हम खोते चले गए एक युग था एक समय था कि जब कोई इतना सा भी कर जाता था दया और वो उसका प्रतिफल नहीं लेता था विनम्रता से लौट जाता था तो बहुत बहुत याद आता था कि उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ और चाहकर भी हमारे दबाव के बाद भी उन्होंने हमसे कोई सेवा नहीं हम दब जाते थे आज हम सिर्फ अपना किया गाते हैं दबते नहीं है दंब जीते हैं और दूसरों को मात्र लूटना चाहते हैं। क्यों क्योंकि बौद्धिक स्तर पर हम नितांत कड़के कंगले हो गए हैं और इसी को अपनी उपलब्धि मानते हैं कहां से चले थे आ गए कहां तक आज आपको दूसरे का किया गौण लगता है अपनी ही अपनी ढबली हम बजाना चाहते हैं यह हर घर की लड़ाई है हर प्रत्येक संबंध में ये वह मनस्य आया हुआ है क्योंकि जो आत्मा का ही आदर न कर पाए वो दूसरे का आदर करेंगे कैसे वो तो निर्धनतम है और आज ये अवस्था हमारी है उनके पीछे हम भी भागने लगे सप्तलोक तो में रहते हैं फलाने लोक में रहते हैं देखिए आज का ब्रह्म सूत्र फिर क्या कह रहा है पहले ब्रह्मसूत्र ही लेते हैं क्योंकि सूत्र ही भाषा की भी और धर्म की भी मर्यादा है ये पैरामीटर्स है बॉर्डर तो क्या कह रहे हैं महद वचह कि महद यशा जिसको कहते हैं महायशस्वी ईश्वर को लिए शत्रुग महात्मा ने महान सर्वाधिक सर्वोत्तम और वचा मे सूर्य वो जो तेरे भीतर तेरा आत्मा सूर्य है वो देवाधिदेव है देवों का महान है सचराचर का स्वामी है ग्रहों नक्षत्रों को उत्पन्न और प्रकट करने वाला है और वो सृष्टा तुझमे है और तू निर्धनतम जीता है आज आप कहते हो आपके घर में बच्चों से नहीं निपटती फलाने से नहीं निपटती पड़ोसी से नहीं बॉस से नहीं निपटती सबॉर्डिनेटों से नहीं निपती मैं कहता हूं तो इसमें कंगाल कौन है आप ही तो आप ही तो कभी सौ लोग होते थे एक चूल्हा होता था और सब सुखपूर्वक रहते थे गर्व करते थे कि हमारा इतना बड़ा कुटुंब है और आज जब तक तुम उजड़ो नहीं तुम अपने को समझदार नहीं मानते डिविजन्स तो होने ही चाहिए घर तो बटने ही चाहिए पहले गर्व होता था कि हम सब जुड़े हैं एक हैं और आज ये होता है कि हम समझदारी से अपना हिस्सा ज्यादा काट लाएं हैं बटना तो होता ही है दोनों सोच का भेद जा और यहां ब्रह्म सूत्र कह रहा है महत व आत्मा ही वो महायशस्वी सूर्य है यही वैकुंठ है और हम सब में रहता है वैकुंठ वैकुंठनाथ के साथ ही भीतर जाओ आत्मा से जुड़ो और वैकुंठ पाओ वैकुंठ की पहले भी हम हमने परिभाषा करी थी विगत हो गया कुंठाओं से जो जिसने कुंठाएं छोड़ दी एक श्रीहरी का हो गया जो विगत हो गया कुंठाओं से जो बैकुंठ पाया हो सिंपल एनफ यह गाँव के मरने के बाद मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा जो अब नरक जी रहा है वो फिर नरक जिएगा जन्म दर जन्म जिएगा जिसने अभी अपने जीवन को वैकुंठ नहीं बनाया है वो कभी वैकुंठ नहीं पाएगा इसे कभी मत भूलना। तुम तो ईर्षा में द्वेश में चिंता और अभाव में क्यों गए क्योंकि तुम्हारा प्रभु में भाव ही नहीं था तुम्हारा ईश्वर तो मर गया था यदि वो है तुम उसकी शरणागति भक्ति में रहते अपने कर्म करते तुम्हारा वैकुंठ कहीं जाने वाला नहीं था और समस्याएं अपने आप समाधान लाने पर तुम्हारे में यकीन ही तो नहीं है यकीन किस में झूठ में है फरेब में है कपट जाल में है अपनी सड़ी हुई सोच में क्षमा करना उससे अच्छा तो नहीं सोच सकते तुम आपने इसी दम बूझिया तो भक्ति कब की भक्त कौन है वो जो जीते हैं दम वो जो जीते हैं ऐट, वो जो जीते हैं झूठ कपट और फरेब उनके पास कोई भक्ति नहीं है उनका कोई भगवान नहीं यही इनके नारायण है ये सारे भाव है यही इनके ईश्वर है इसलिए भूले से भी दम्भ न करो ये ब्रह्म सूत्र कह रहा महत यशा वजा अपनी भी महानता को यदि खोजना है तो सूरज में आके खोजो इसमें जुड़ करके महान बन के दिखाओर्षा में नहीं द्वेष में नहीं क्रोध में नहीं लोभ में नहीं मोह और आसक्ति में नहीं कपट और फरेब में नहीं सत्य में आओ वो जो हर बार अपने भजन खुद गाते हैं वो दंभी कभी प्रभु नहीं पाते इसलिए सदा विनम्र रहो वो अतीत को तत्ण मार दो क्योंकि अगर अतीत जी गया अतीत कैसे जिएगा वर्तमान का की बलि लेके ही तो अतीत जिएगा तुम्हारे जीवन में बताओ कैसे जिए भाई अतीत का चिंतन तुम कैसे करोगे वर्तमान में ही तो करोगे तो अतीत हर बार तुम्हारे वर्तमान की जब बलि लेता रहेगा तो तुम्हारा भविष्य क्या रहेगा बाकी सिले कहते हैं बीती ताई बिस की आगे की स्तुति ले गहरा से गहराई से समझो तुम्हारा दिमाग हमेशा अतीत के कूड़ कपट में रहता है फलाने ने यह अन्याय किया उसने वो किया वो वो तकलीफ गया सोचते हो तो सोचते तो वर्तमान में हो तो अतीत को अतीत ने वर्तमान का बलिदान करा लिया अतीत की वेदी पे तो वर्तमान ही जब तुम्हारा नष्ट है तो बताओ तुम्हारा भविष्य क्या होगा और इन सब से बचने का मार्ग है महत वचाह, महत यशा वचा वचा क्या आत्मा उस महान आत्मा को सारी महानताएं दो सारी शोभाएं दो वो शास्त्रों सूर्यों को तेज देने वाला है वो ईश्वर है वो घटघटवासी है तुम में बैठा है जुड़ना है तो उससे जुड़ो क्या विषयताओं से जुड़ते हो और आज की ऋचा भी खोल ले क्या कह रहे हैं अभिव्रतम अभिव्रतम कृष्ण विश्व रूपम हिरण्य शम्यम यजतो बृहंतम आस्थादरथम सविता चित्र भानु कृष्णा रंजासी तीन दधान ये आज की रिचा अभिव्रतम वो जो आवृत्तियों को देने वाला है अभिमाने उसके सम्मुख हो उसमें व्याप्त हो आत्मा से जुड़ जा वेद भी और ब्रह्म सूत्र कह रहा है अपनी शोभा में आ अपनी आत्मा में आ अपनी प्रतिष्ठा में आ। और हम हैं कि गुलामी की जूठन को ला दे विषय शक्ति कोई धर्म कर्म सब कुछ माने बाहर बाहर भाग रहे हैं अपने से दूर भागते हैं कहा अभी वृतम कि वो जो आवागमन को देने वाला है जन्म दर जन्म दिखाने वाला है उसके सम्मुख हो, उसमें डूब जा जो संपूर्ण ग्रहों और नक्षत्रों को निरंतर आवृत्तियों में लाने वाला है बारंबार प्रकट करने वाला है ऐसे आत्मा के सम्मुख हो कृष्ण विश्व कि जो नष्ट हो गए बिखर गए सूक्ष्म विसर्जित हो गए हृष्ण हो गए शरीरों को सचराचर को पुनः पुनः प्रकट करता है रूप प्रदान करता है मृत्यु से रहित करता है सिर्फ तू तो ही नहीं संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और सचराचर जिससे उत्पन्न होता है हिरण्य संयम उसकी सुनहरी शोभा और सुखों में अरे अंतर में आ अपने करीब हो जा ये क्या प्रेतों की तरह बाहर बाहर भागता फिर रहा है कुछ पाएगा नहीं उम्र भी बर्बाद कर जाएगा और सदा के लिए भटक जाएगा कुछ देर तो पास बैठ अपने कुछ क्षण तो पाले अपने को जब देखो तब दंभ का राक्षस बना एठ ही ऐठा घूमता है क्यों चल हो जा करीब उसके आज उसके सुखों और शोभाओं को जान वो जो बारंबार बार भस्मी से दुर्लभ रूप में तुझे लाता रहा है वो जो ग्रहों और नक्षत्रों को भी इसी भांति कृषि हो गए विसर्जित हो गए ग्रहों को जो पुनः पुनः जीवंत करता रहा है यजतो बृहंतम उसका यजन कर उस महान का उस आत्मा सूर्य को पहचान महत वचाहा जो ब्रह्मसूत्र ने पड़ा यज जो तो बृहंतम भजने के लिए वो महान वो आत्मा है ना तो ये क्या कपटगा रहा ये क्या अतीत सोच रहा ये क्या विषय शक्तियों में पटक है और भूल रहा है कि उम्र के क्षण सबसे अधिक मूल्यवान है इसके आगे सारा सचराचर फीका है महत्वहीन है और उन अमृत क्षणों को इस व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर रहा है मत कर ऐसा यजतो वृहंतम तो कहा यजतो वृहंतम उस महान का यजन कर उस महान की शरण में जा जो तेरा अंतर आत्मा है तुझे बाहर नहीं अपने से जुड़ना है अपने को पढ़ना है क्योंकि हर सांस धड़कन जीवन का क्षण यहीं से आ रहा है किसी बैंक से नहीं कोई रिश्तेदार तुझे सांसें नहीं दे रहा आत्मा ही देता है तू तो जिसके क्षण हैं, उन्हीं मिला यज तो बृहंत उस महान की शरण में हो जा कहा, हाँ। आस्था शब्द आया है वैसे तो आस्था चैनल भी है लेकिन यहां अर्थ करें आ स्थात रथम आकर स्थित हो इस अपने शरीर में इस रथ में द बॉडी बींग द चीरियड ये रथ है जिस पर तू महारथी होके बैठा है जहाँ आत्मा स्वयं सारथी है सांस और धड़कन से चला रहा पीछे भी ब्रह्म सूत्र में हम इस को स्पष्ट कर रहे हैं कि रथ का अर्थ शरीर है अर्थ का अर्थ ग्रह लोक और नक्षत्र हैं खाली घोड़ा गाड़ी ही रथ नहीं है हु? पीछे ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट कराए हाँ उनको याद रखना बाकी अतीत भूल जाओ लेकिन ये याद रखना <laughs> हाँ तो क्या कहा अस्थात रथम ता हलंत हो जाएगा यहां स्थात रथम और हलंत होने से उसका लोप हो जाएगा तो आकर स्थापित हो शरीर रूपी रथ में सविता उस सूर्य के सामने आत्मा के सामने चित्र भानु जो इस शरीर का सूर्य है जो शरीर का भान कराने वाला है जो जीवन के क्षणों को देने वाला है प्रदाता है जो सब कुछ भान कराने वाला है जो सूर्य है ऐसे आत्मा रूपी सूर्य में आ और वो सूर्य कौन है कृष्णा, वो कृष्ण है कहने लगे कि वेदों में राम और कृष्ण का नाम नहीं है अभी तक जितने हम ऋषि पढ़ के आए हैं कृष्ण की वंदना गाते ही आए आ, आ, पता नहीं महर्षियों को क्या हो गया मालूम नहीं तो कहा चित्र भान जो संपूर्ण साकार का चित्र का चित्रित सचराचर का भान कराने वाला जो सूर्य है जो आत्मा है कृष्णा वही कृष्ण है देरा कृष्ण शब्द का अर्थ चाहो तो लिख लो कृमा ने करने वाला और क्षण माने आदर्शा मोक्ष मोक्ष को करने वाला ये वैदिक संस्कृत का अर्थ है हा? तो कहा चित्र भानु कृष्ण रंजासी अरे उसमें रच बस जा उसका रंग ले ना कि संसार का भटकाओं का रंग लेगा रंजासी तब ईशीन उनकी ही ऐश्वर्य में उनकी ही शोभाओं में उनमें अपने आप को समाधिस कर दे और उनकी ज्योतियों को उनके रूप को योग के द्वारा द धारण कर हम सब धारण करें उसको जब भजने को गोविंद है सांस उसकी धड़कन उसकी जीवन का एक एक क्षण उसका तो दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर दशानन रावण की तरह बाहर बाहर सोने की पीछे भागना लंकाए की कल्पना सजाना ये कौन सी समझदारी है अरे स्वर्ण तो जीवन के क्षण है गए तो सारा सोना गया संपूर्ण सचराचर में ऐसा कुछ नहीं है जो तेरे जीवन के एक क्षण से अधिक मूल्यवान है क्योंकि एक क्षण गए तो सब व्यर्थ है और वो हर क्षण तुझे तेरी आत्मा श्री कृष्ण से मिल रहा है हा? तो कहा अभी में सम्मुख हो आवागमन दाता आत्मा के कृष्णर्विश्वरूपम जो आकर्षण और यज्ञों के द्वारा भस्म हो गए नष्ट हो गए ग्रहों नक्षत्रों को देहों को मनुष्यों को संपूर्ण जीवधारियों को सचराचर को विश्वागत करके मृत्यु से हटा करके उसे पुनः रूप प्रदान करता है देह प्रदान करता है ग्रह प्रकट होता है हाँ मृत्यु को तोड़ के आता है हिरण्य और सुनहरी सारी शोभाओं से युक्त करता है सारे सुखों का दाता है वो यजदृहम आज यजन कर तो उस महान आत्मा सूर्य का यज तो गृह क्योंकि उससे महान कुछ भी तो नहीं है आज ये शरीर उसी से चल रहा है शरीर रथ है आत्मा सारथी है जो चलाता है इसे जीव रूप हम सब रथी हैं दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने से अर्जुन है और विषय जगत और मायाओं का महासमर महाभारत है जीवन को एक संग्राम के रूप में ले आज अपने को पड़ आज के क्षण यदि खो गए तो सब कुछ लुट जाएगा कहा आस्था द्रथम आस्था आ था आकर स्थित हो जा अपनी देह में अब और दस इंद्रियों को रथ कर दशरथ बन जा मन का निग्रह कर इंद्रियों को बांध और भीतर चल सविता उस ज्योतिर्मय आत्मा से सूर्य से मिलने के लिए जो सहस्रो सूर्यों को तेज देता है कारण गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन मैं सहस्त्रों सूर्यों को तेज देता हूं क्यों कहा कि आज अगर ये आत्मारूपी सूर्य बाहर हट जाए देश से बाहर हो जाए तो एक तो हजार तो क्या दस सहस्त्र दस हजार सूरज भी जगमगाए क्या तेरी मुर्दा आंख को रोशनी मिलेगी बोलो तो कहा चित्र भानु जो संपूर्ण सचराचर का भान कराने वाला चित्रमाने सगुण साकार सचराचंद देह शरीर जो साकार रूप है भानु उसका भान कराने वाला उसको स्पष्ट करने वाला जो महासूर्य है वो तो तेरा आत्मा है कृष्णा और वही कृष्ण है खाली मथुरा वृंदावन नहीं जाओ इस मथुरा वृंदावन को पढ़ो जो तुम स्वयं हो कृष्णा वो कृष्ण वही है वो आत्मा है और वो तुम में है रंजासी और जो तुम में रचा बसा है जिसके रंग से जिसकी रोशनी से रोशन हो रूप पाते हो जिसके रंग ही तुम्हारे जीवन के शत शत रंग है रंजासी उसी में जिसमें रंगे हो आज अपने आप को उसकी भक्ति में और ज्योतियों में रंग डालो तब विशीम तब मैंने उनकी ही ईशीम उनकी ही ऐश्वर्य में उनकी ही ज्योतियों में उनकी अलौकिकता और भव्यता को धारण करने के लिए दधाना चलो आज अपने अपने भीतर चलें आओ अब बाहर का भान ना लें भीतर आए गोविंद का भाव करें ये आज की ऋषा मैंने कहा था कि ऋषि का समापन सूक्त है तो इसमें स्तुति खंड है न कितनी मनोरम स्तुति एक एक ऋचा यदि तुम उसे जान करके और उसे अंतिम रूप से स्वीकार करके उस ऋचा का पाठ कर डालो तुम्हें अरे तुम्हें तुम्हारे भीतर की राह मिल जाएगी लेकिन इसको समर्पित होना होता है जब तक भोजन को समर्पित नहीं थे खा नहीं पाए थे पचा नहीं पाते पचाती थी कैसे भोजन के भजन गाने से तुम्हें कोई तृप्त हुआ था क्या तुमने अपना समर्पण दिया भोजन को और भोजन के साथ योग किया अद्वैत किया खा गए तो तुम्हें फल मिला तगड़े हो गए त्रिप्त हो गए तो भक्ति को खाली भजा नहीं जाता और ऐसे लोगों का कभी उद्धार नहीं होता भक्ति के प्रति अर्पण समर्पण देना होता है अंतिम रूप से स्वीकारना होता है अब नहीं बदलेंगे चाहे कुछ और इसी को अब हम कृष्ण कथा में लेने जा रहे हैं भगवान मथुराधी सुशोभित हुए क्योंकि तो भक्ति कैसे चलती है भक्ति कैसे बढ़ती है वो हमने जाना हमने वहां से जाना था कि जब राधा जी कन्हैया को बेचती चल रही हैं हाँ, कांख में उठाए हुए बहुत सजा के ले जा रही हैं नन्हे से कन्हैया को क्यों तो कन्हैया हैं साढ़े तीन बरस के और राधा जी हैं साढ़े इक्कीस बाईस बरस की तो ले कर चल रही हैं कह रही हैं चोर बिकाऊ है कोई खरीदेगा क्या तो नंद जी कहते हैं मेरा लल्ला को यहाँ ला बोले ना आज तो है माखन चोर है अब इसको तो बिकना है आप चाहो आप खरीद लो यशोदा जी खरीद ले गाँव सारा मिलकर खरीद तो यशोदा जी ने कहा मेरे सारे गहने ले ले मेरे बेटे को मुझे दे बोले इतने में तो मोर पंख की कली भी नहीं आएगी धम बढ़ाओ तो नंद जी कहने लगे मेरा महल ले ले सब खेत खलियान ले ले सारे गहुए ले ले अब तो दे बोले इतने में मोरपंख तो आ गया अभी चांदी की बांसुरी बाकी है और ये केश जो मोतियों से सजी है वो मोतियों के दाम बाकी हैं और लल्ला का तो दाम लगे ही नहीं सारे गांव ने कहा हमारा सब कुछ ले ले बोले अभी भी नहीं बिक पाएगा तो कहा राधे तू ही बता ये बिकेगा कैसे कहा जो संपूर्णता से सर्वस्व अपना अपने समेत इसको अर्पित कर दे वही खरीद पाएगा ऐसे जिसने इतना सा भी कुछ बाहर रखा कि ये तो काम करना ही होता है ना बदला तो लेना ही होता है ना वो कभी जीवन में भक्ति नहीं पाते कभी नहीं पाते संपूर्णता से इनके चरणों में जो अर्पित हो जाएगा और राधा गुरु बनी थी और तब उन्होंने कहा था कि परमेश्वर का सगुण निर्गुण का झगड़ा कैसा वो कौन था जिसने उसको मना कर दिया कि अब तू तो सगुणों में प्रकट नहीं हो सकता कोई बड़ा परमेश्वर और भी था क्या यही सवाल मैंने एक बार पूछा था बोले नहीं वो तो सप्त लोक में है मैंने कहा तो फिर कोई बड़ा परमेश्वर रहा होगा जिसने उसको वहीं बांध दिया नहीं तो शास्त्रों लोग है तो खाली सप्त में ही क्यों है क्या उसको तखत तक, के साथ बांध रखा है ये कैन नॉट मूव फॉर दै हा वो गॉड से बड़ा गार्ड कौन है जिसने उसे सातवें आसमान में बंदर बनाया हुआ है वॉट यू फूलिश थॉट जहां जहां सृष्टि है वहां वहां सृष्टा की उंगलियों का कमाल है तभी तो मट्टी मनुष्य बन रही सातवें आसमान से नहीं आती यही बनती है तो कहा कि ईश्वर का कोई रूप नहीं लेकिन सारे रूप उसी के हैं जिसने अपने नाक कान खुद बना लिए हो वो रूप उसका गिन दे बाकी सब राम के आंखों के होते हुए भी कोई अंधा बनना चाहे तो बात दीगर है यदि सब में प्रभु का भाव तुमने किया होता क्योंकि तो बनाता तो वही तो आर ओर से तुम्हें प्रभु ही तो मिलते भेदभाव तो नहीं मिलता कपट तो नहीं तो बेशक तुम ईश्वर में अद्वैत कर पाते पर तुमने संसार में संसार में भेद देखा कपट देखा ऊंच नही जातपात देखी लिंग भेद किए तो अब आंख मूंदोगे तो यही सब तो दिखेगा तुमको क्योंकि जो तुम्हारे भाव हैं वही तो भजे जाएंगे भीतर आकर यदि भाव सब में एक गोविंद का होता तो मैं देखता कि आंख मूंदते ही उनकी मुस्कुराती छवि क्यों नहीं आती एकदम आत्मा गोविंद थोड़ी गड़बड़ कर रही है ना गोविंद तो सबने कहा कि राधे तू बता कहा इस मनोहारी रूप को ईश्वर मान लो तुम्हारा आत्मा यही रूप लेगा ईश्वर तो आत्मा होकर हम सब सबने बैठे हैं वही तो कृष्ण है मोक्षता है कृष्ण माने मोक्षता वही तो कृष्ण है वही तो मोक्ष दाता, दाता।, तो तो दाता है तो गोपियों ने उनके रूप में ही रीजना शुरू किया हमने कथा विस्तार से सुनी और फिर हर कोई भागने लगी उनके पीछे कि एक बार देख गया क्योंकि कल्पनाओं में रूप ठीक नहीं आ रहा कन्हैया जी को देख गया पता चला दाल जल गई हा? और सबकी उपेक्षा हो रही है तो भगवान ने ग्वालों वाली लीला करके सब बछड़ों में आ गए प्रभु ब्रह्मा जी का के साथ लीला कराई तब राधा से पूछा कि हमारे बच्चों को ब्रह्मा जी क्यों ले गए थे और ये हम तो जाने भी नहीं किए हमारे बेटे नहीं हम तो समझे वही है जो सवेरे खाना बाद किए गए थे कहा भगवान लीला करके तुम्हें भक्ति का अगली पादान पिला रहे हैं कहते हैं कि जो सिर्फ मेरे को भजता है अब देखो ना आप कहां बैठे आपको बेटे में बेटी में पत्नी में सब में नारायण भाव रखना था एको ब्रह्म और जगत एक नाट्यशाला है अपने हम नाटकीयता के पूरे धर्म धर्म पूर्वक निभाएंगे जो जो जहां जहां का धर्म है उसे निभाएंगे लेकिन हम ईश्वर सब में बैठा है इस भाव से भिलक कभी नहीं होंगे आज इस कदर हम निर्धन हैं कि हम ये भाव ही नहीं जगा पाते खाली माला फेर लेना चाहते हैं मंत्र गा लेना चाहते हैं और ईगो के सेटिस्फैक्शन से एक कुछ दान भी कर देना चाहते हैं हरि को अर्पित हो के नहीं हां सोचो विचार करो तो क्या भगवान इसीलिए लोप हो गए थे ये दिखाने के लिए कि मैं आत्मा होकर जब सब में बैठा हूं तो वो वो ही भक्ति भक्ति नहीं होती जो सबकी उपेक्षा करे और कहीं भाव न लाए कहा जाओ बछड़ों में गुओं में पति में सास ससुर में सब में आप कृष्ण भाव करना है बोली गोपियां तो कहती हैं सासू में भी ये सुंदर रूप को देखूं तुम जो इतनी बड़ी नथ पहने कुबड़े सी हैं तो वो कैसे बनेगा राधे बुला अभ्यास करो अभ्यास करो हाँ और सच मुच हां गांव की ठिठोली गवाड़ते और भक्ति का अमृत पागे अभी जब अकरूर जी लेने आए और लेके कन्हैया को बलराम जी को तो तड़प उठी सब गोपियां सब तड़प उठी कहा राधे तूने तो कहा था वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगा कैसे छोड़ के चलेगा? तूने रोका क्यों नहीं रहा था पगली वो कहीं नहीं गए जब तक वो हमसे बाहर थे हम सब में भाव कर रहे थे लेकिन वो भीतर भी है तो हम उनका कहां सम्मान कर पाते थे वो बाहर से इसीलिए लोप हुए हैं कि भीतर से अब मत जा देते जब भी कोई बाहर खो जाता है स्वजन अपना अनंत की किसी यात्रा पे आगे बढ़ जाता है तो तड़पता मन उसे भीतर ही तो खोजता है कल्पनाओं में गोविंद यहां से न जाए याद रखना वो हमको अगला पाठ पढ़ा रहे हैं भक्ति का तुमने माला फेरी, और भक्त राज हो गए तुम्हारे देखो कैसे कदम कदम राधा आगे बढ़ा रही है भक्ति में इस रहस्य लीला के रहस्य को समझो और जब वो गुरुकुल में पढ़ने चले गए कंस को मार करके तो राधा ने कहा आज कृष्ण के साथ शरद पूर्णिमा में एक बार फिर से महारास हो सब लोग यमुना के किनारे आओ सब आ गए नंद जी भी आ गए यशोदा जी भी आ गए और सब आज कह रहे हैं कि राधा क्या पागल हो गई कहा राधे वो तो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं संदीप ने ऋषि के तड़क सबको बुला करके बीच में बिठा के पूछती है सब लोग मुझे सच सच बताओ कि क्या कृष्ण संदीपनी ऋषि के यहां पढ़ने चले गए तो सबने कहा हाँ गए तो हैं तो बोले तो क्या भीतर से जाने दिया बोले नहीं वो तो यहीं है तो क्या फिर महारास होगा तुमने ठुमके लगाने शुरू कर दिए सजना शुरू कर दिया ये तो अंतर की राह है ना होने में होने का वो है वो है वो मेरे अंतर का देवता है तो कहा आज मूंद के आंख सब राष्ट्र महारास करेंगे तो जितनी गोपियां उतने गोविंद सभी में तो आत्मा है आपने महाराज का अर्थ भी नहीं समझा इंद्रियों के द्वारा भक्ति नहीं होती भक्ति इंद्रियातीत होती है फिर भगवान मथुराधीश सुशोभित हुए तो एक प्रसंग यहां का लेते हैं उदव जी हैं जो भगवान के मित्र हैं सखा हैं और निकट संबंधी भी हैं आते ही कृष्ण ने सारी व्यवस्थाएं बदल दी कंस की कर प्रणाली को समाप्त करके दान प्रथाओं को आगे ले आए बोले तो समाज को सुशिक्षित किए बिना किसी से कुछ लेने का अर्थ तो लूट ही है लुटेरा बना है ये अनुचित है हम समाज को सुशिक्षित करेंगे तो धर्मपूर्वक राजा का राजा को मंदिर का मंदिर को यज्ञशाला का यज्ञशाला को अतिथि शाला का अतिथि अतिथि शाला, शाला को और गुरुकुल का गुरुकुल को दान करके वो अपने को ओण माने और वो असीम सुख को प्राप्त हों ये भी तो कर स्वैच्छिक है और वो लूटू है अब आप में से आप तो आप इनकम टैक्स टैक्सर भी इनकम टैक्स चुरा के खुश होता है तनख्वाह में से हाँ, इसमें इसमें दिखा कि इसमें दिखा दूर बच जाए कुछ और दान दे के भाव में आप सब प्रसन्न होते हैं ये कृष्ण है और टैक्सेशन कांश है आज भी सारे राजकाज को बलराम के साथ संभालते हैं वासुदेव महाराज उग्रसेन वानाप्रस धर्म को प्राप्त हो गए हैं लेकिन जाने क्यों कृष्ण की हर साझ बोझिल हो जाती है और सुबह बहुत भारी होती है अक्सर उनके मित्रों ने एकांत के क्षणों में उनकी आंखों में तैरते हुए शून्य देखे हैं और बहुत बार वो पलकें भीगी सी होती हैं बहुतों ने जानना चाहा लेकिन मथुराधीश ने वासुदेव श्री कृष्ण ने कभी कुछ नहीं बताया और उनसे पूछने का लोग साहस भी नहीं कर पाते हैं उधर उनके अनन्य मित्र हैं परम भक्त हैं, मुंह बोले भी हैं और गोविंद उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं और उनको पसंद भी करते हैं और बड़े अद्भुत तपस्वी हैं। देख तो एक दिन उन्होंने अच्छा जितने स्वयंभर की घोषणाएं होती हैं वासुदेव मना कर देते हैं वो कहते हैं कि नहीं प्रजा ही का हर परिवार मेरा घर है मैं अलग से कोई घर नहीं बसाऊंगा जब सेवा ही करनी है तो हर घर मेरा होगा वो भी नहीं होना चाहते हैं तो फिर कृष्ण को क्या तकलीफ है क्यों उदास हैं? तो सब उधव जी से कहते हैं तो वो एक बार एकांत के क्षणों उनको घेर के गे खड़े हो जाते हैं कि श्री कृष्ण मुझे बताओ तुम्हें क्या कष्ट है तो मुझे सच बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है टालने का प्रयास करते हैं लेकिन उद्धव जी नहीं मानते हैं तो जब बहुत घेरते हैं तो गोविंद कहते हैं उद्धव ब्रज ब्रजमोहे बिसरत ना किधम मैं अपने उस बचपन को आज भी नहीं भुला पाया हूं वो करेल के कुंज दूर तक फैले विस्तृत मन जंगल वन उपवन और वैसे ही वहां के भोले लोगों के उदात मन उधा मैं कुछ भूला नहीं और वो लोग भी मुझे नहीं भूले एकांत के क्षणों में उनके रूप अचानक उभर कर मेरे सामने आते हैं और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि तू तो, तो जस शीर लौट के आने को कह गया था ना गोविंद आया नहीं है हम तब से तेरी बाट चोते दिन दिन हम तुझे खोजते हैं क्षण क्षण तुझे टठोलते हैं नहीं आना है तो ना ही कह दे क्योंकि हम वैसे भी तुझे नहीं पा रहे हैं। और भगवान के नेत्र भीग जाते हैं कहते हैं उद्धव वो गऊ के गलों की घंटियों की गुनगुन -गुन, उनके खुरों से उठती वृंदावन की पावन माटी की सुगंध मन नहीं भुला पाया हूं उद्धव एक क्षण भी तो मैं उनसे अलग नहीं हो पाया उनके माखन मिश्री का जो स्वाद है मुझे मथुरा के पकवानों में मिलता नहीं है उद्धव जब भी वो दुखी होते हैं मेरा ध्यान करके तो मैं दुखी हो जाता हूं उद्धव तू तो जानता है आत्मा से आत्मा को राह होती है उदव जी तो झुंक उठे कहने लगी आपकी जैसा परम ज्ञानी योगी तपस्वी और ऐसी फूहड़ बातें हाँ आप में से बहुतों को लगी भी होंगी वो तो को ताजुब नहीं है हाँ, गोविंद ये आप क्या कर रहे हैं अतीत के लिए वर्तमान का बलिदान ये सब क्या है ये तो बहुत गलत रहा है आपकी कहा तो कि आप उधर तुम कुछ बताओ मैंने लगे आत्मा ही अभीष्ट है आत्मा की प्राप्ति ही तो योग है गोविंद यही तो चारों वेदों का ज्ञान है कि क्षण क्षण आत्मा से अद्वैत करते हुए ब्रह्मांड से ज्योति बनकर जाना है परम ब्रह्म की साधना में अपने आप को अर्पित करना है यह सब न करके अतीत में भटकना और फुअर गवार गोपियों का ध्यान करना भला ये कहा की शोभा है ये कौन सा रास्ता तो भगवान कहते हैं उधव लगता है तुम ठीक कह रहे हो मैं ही भ्रमित हूं कुछ और कहो तो उपदेश देते हैं वेद की तमाम ऋचाओं से उनको राह बताते हैं तो कहा उद्धव बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन मित्र क्या करूं वो लोग मुझे ही भगवान मानते हैं अगर तुम जाके उनको यही उपदेश दे आओ उदव तो वो मेरे मेरा ध्यान बंद करके परम ब्रह्म के ध्यान में बैठेंगे तो मैं भी मुक्त होकर के तुम्हारे बताए रास्ते पे चल सकता हूं क्योंकि जब तक तुम उन्हें उपदेश ना दो मैं तो उनके हाथों में बंधा हुआ हूं कहा वासुदेव कुछ तो करना ही पड़ेगा मैं शीघ्र जाता हूं उनका तू मेरा रथ लेके जा स्वर्ण रथ तैयार हो गया तो भगवान ने समझाया उद्धव देखो वो पढ़ी लिखी नहीं है तुमने ठीक कहा था गवार वो ऐसी है हां है। वो बाहर वाले लोगों से बात नहीं करती ऐसा करो ये मेरा पितांबर कंधे पे रख लो तो बाल कन्हैया का सखा समझ के तू इससे बात करेंगे वरना कोई बात भी नहीं करने वाले रख लेते फिर जब चलने लगे तो भगवान ने समझाया कृष्ण पीछे जाके कि उद्धव मैं उनका ऋणी हूं माखन मिश्री का कर्ज उतार नहीं पाया हूं उनसे ज्ञान की बात करते समय कुपित होकर कहीं उनका अपमान मत कर देना धैर्य से समझाना कहा वो भी ठीक है और तुम्हारा कर्जा भी उतार आऊँगा और उन्होंने कहा तमाम साड़ियाँ और आभूषण रथ पर लदवा दिए भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो ये मत ले जाओ बोले अब मेरे को करने दो ना रथ लेके चले गए भगवान समझाते रहे रोकते रहे कि ये गहने और ये साड़ियां और ये सब मत लेके जाओ जाओ वो नहीं माने चले गए नंद के द्वार भीड़ उमड़ी है कि मथुरा से कोई आया है स्वर्ण रथ पर बैठकर गोविंद के मथुराधीश के और उसके कांधे पे पीतांबर मर है तो सारी गोपियां जुड़ गई उधर जी थोड़ा आराम विश्राम और कुछ जलपान करने के बाद बाहर निकलते हैं तो देखते हैं भीड़ को और उसमें वो कृष्ण आय तपस्विनी को भी पहचान लेते हैं कि ये ही श्री राधा वो उम्र में काफ़ी बड़ी थी ना भगवान सब और वो सब को आशीर्वाद देते हैं और अनायास ही उनको प्रणाम करते हैं अनजाने तो राधा ने पूछा कि उद्धव कन्हैया ठीक है उसने कहा मथुराधीश आनंद से पूछती कन्हैया है बताते मथुराधीश है दोनों एक हैं लेकिन फिर भी भेद है तो कार्य उद्धव वो हमको भी याद करते हैं क्या बोले इसीलिए तो यहां आया हूं कि जब भी आप लोग उनका ध्यान करके दुखी होती हो तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं वो बहुत पीड़ा पाते हैं तो इसीलिए तो मैं आपको परम ब्रह्म का ज्ञान देने आया हूं और उधर जी ने झट से उपदेश दे डाल जो कन्हैया को सुनाए थे वही बात सुनाया देखो एक चीज को जानना और उसको उसकी आत्मा तक पहुंचाना दो अलग बात है बात कहीं दो नहीं है एक है भेद फेर है तो समझ का तुम्हारी फेर है यहां कोई भेद किसी सदग्रंथ में किसी कथा में कहीं नहीं है भेद तुम्हारे अज्ञान में तुम्हारी समझने में वही दिखा रहे हैं तो जब इन्होंने उपदेश दिया तो एक गोपी कहती है देखो उद्धव जी आपकी ये बड़ी बड़ी बात मुझे समझ मैं तो अभी आप ही के दर्शन को आ रही थी तो लाला पेड़ पे बैठा बांसुरी भी बजाया मैं भागी आज तो पकड़ ही लूंगी और जाके लिपटाया तो वह पेड़ का तना रह गया हाथ में मेरे वो लोप हो गया तब मैं बहुत रोई उधव बहुत रोई मैं यशोधव जी कह रही हैं उधर जी आपकी बात तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी मैं तो अभी मखन मिश्री खिला के सुला के पालने में आ रही आप कैसे कहते हो आपका परंपरा मेरी समझ में नहीं आया नंद जी कहते हैं जो खुद छोटे राजा हैं कहते हैं उद्धव अभी गंगी गाय की सेवा में लगा था तो मैंने कहा थोड़ा विश्राम कर ले। लेश वो और यहां गायों को सहारा उद्धव भी बड़े परेशान हैं। ये क्या? कहने लगे उद्धव जी राधा ने तब कहा उदव थे उनकी तरह मुखातिबु उधर एक बात बताओ जिस परम भ्रम की अभी तुमने इतनी चर्चा करी इतने विलक्षण हैं अद्भुत हैं ये रहते कहा इनका कहीं कोई घर है तो बोले वो घट घट वासी है बोले ऐसा क्या बोले हाँ तो कहना क्या वो मथुराधीज में भी रहते हैं बोले हाँ वहां भी रहते हैं और बोले हम फोड़ गवार गोभी में भी रहते हैं क्या चौगे एकदम से कि ये शब्द का प्रयोग तो वहां हुआ था तो बोले राधे कहा ना थोड़ा खींच गए वो तो घट घट वासी है सब में रहते हैं और कहा क्या उधव वो तुझ में भी रहते हैं बोले वो सब में रहते हैं तब राधा जी पलटे उसकी तरफ और उनसे कहा रे उधव रे ब्रह्म ज्ञानी आज तुझे तेरे ब्रह्म ज्ञान की सौगंध है तू कहता है कि तू उनका भक्त है और तू कहता है कि वो घटघटवासी है बता तूने ने देखा ब्रम किसमें है उसमें मथुराधीश देखा हमने फुअर गवार गोपियां देखी अरे बता ना तूने ब्रह्म देखा किसमें किसने देखा है खाली नारे लगा रहे हो अरे उद्धव हमने बाल छवि में कन्हैया में ब्रह्म को देखा तो हमने फिर कन्हैया को सब में देखा है तूने किस में देखा है क्या यह ब्रह्म की साधना नहीं थी जो इतने उपदेश दे रहा था उद्धव यदि हम कृष्ण की दीवानी होती ध्यान से सुनो मेरी बात को यदि हम मथुराधीश की दीवानी होते तो ये गोपियां हफ्ते में दो बार जाती हैं वहां मक्खन बेचने दही बेचने रोज भी जाती हैं इनमें बहुत सी और जब वो कहते हैं कि मथुराधीश की झांकी हो रही है दर्शन करके जाना तो बोली नहीं कन्हैया हमारे घर में अकेला है साझने को आइए हम रुक नहीं सकते हो वो भाग्य मथुरा जो वृंदा बना जाती है उद्धव तूने ब्रह्म की साधना करी कहा परम ब्रह्म उधव को लगा कि वो जाने कितने गहरे पाताल में चले गए हैं पूछ रहे हैं स्वयं से रे उद्धव ब्रह्मज्ञानी, तूने ब्रह्म को भजा किसमें कब भजा तूने उनकी स्तुतियां ही तो गाई लेकिन तूने उन्हें जाना और जिया कब है ये महादेवी कौन है जो वेद के उस सूक्ष्मतम मर्म को उस गहन रहस्य को इतनी सरलता से स्पष्ट कर देती है कौन है दीवार का सहारा लेकर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं सब कुछ उनके लिए डोल रहा है वो कंदराओं का तप वो बड़े बड़े हवन और यज्ञ अब उद्धव पूछ रहा अपने आप से रे उद्धव तूने परम ब्रह्म को भजा कब है तूने सचराचर में सचराचर को देखा परम ब्रह्म को तो देखा ही नहीं था तो तू भक्त कब था तूने तू भजा कहाँ है आज कहते हो कि वो भक्ति अलग है वेद अलग है अरे वेद हम इसी के साथ पढ़ाते थे भाई गुरुकुल गुरु में यहां कुछ अलग नहीं है न तुम्हें भक्ति समझ में आई और न ही वेद तुम्हारे पल्ले पड़े थे बात इतनी सी थी तब वो कहते हैं कि राधे मुझे भी राह दे उनके चरणों में झुक जाते हैं तो राधा उनके माथे पर हाथ रखती हैं कहती हैं उद्धव ये सब बाल कन्हैया की उस बाल छवि की दीवानी है इनका कृष्ण कभी बड़ा नहीं होता वही रहता क्योंकि बाल छवि निर्मल है निर्मल है निष्पाप है उसमें विषयांत जगत नहीं है उसमें इंद्रियों के विषय भी नहीं है इसीलिए बाल छवि ही परम ब्रह्म की मनोरम साधना है जो अतिशय निर्मल है अतिशय निष्पाप है रे उधव रे ब्रह्म ज्ञानी तूने परम ब्रह्म कहा जा रहे हैं ब्रज की माटी को माथे से लगा रहे हैं तभी उनकी निगाह रथ में रखे वस्त्र आभूषणों पर पड़े तो चेहरे उठे श्री राधे कहा उधव मथुराधीश में साहस नहीं कि वो हमको या भूषण और ये वस्त्र भेजेंगे ये तुम स्वयं लाए हो अपराधी से सर झुकाए खड़े हैं बात तो सही है कहा उद्धव हम फूहड़ गवार गोपिया भीतर सजती हैं बाहर नहीं और कन्हैया से कहना कि उसे माखन मिश्री का कर्ज उतारने की जरूरत नहीं है और सखियों से कहा माखन और मिश्री इसी रथ में भर दो उन्हीं कपड़ों के ऊपर जो बड़े कीमती लाया दी और कह देना कि ये नया कर्ज और दिया है और उससे कह देना कि हम गोपियां जानती हैं कि परमेश्वर को भी सदा ऋणी रखो उससे कुछ मत मांगो यदि वो ऋण मुक्त हो गया तो भले भूल जाएगा हमको तो हम मंदिर में भी उनसे कुछ नहीं मांगती हैं उदव सम्मुख भी नहीं मांगती हैं और कह देना कि तुम हो परमेश्वर लेकिन हमारे ऋण ही सदारा हो गए ले जाओ अब उद्धव जी का तो संसार ही बदल गया है कि जो इतने सत्संग के बाद भी वेदों में जो अमृत नहीं पाए थे वो मक्खन के जैसा स्वादिष्ट मिश्री और मक्खन के जैसा वो ज्ञान वो ब्रह्म ज्ञान राधा ने सहजी उन्हें दे दिया था कि रे उद्धव ब्रह्म ज्ञानी तूने अब भूल लौट के आए रोए जा रहे कहने लगे कन्हैया जी भगवान ने वासुदेव ने कहा मथुराधीश ने कि उधव ये क्या तुम तो उनकी बीमारी छुड़ाने गए थे और खुद ही बीमार होके चले आए तो कहने लगे वासुदेव आपने मेरे साथ छल क्यों किया कहा उदव क्या बात करते हो कैसा चल बोले प्रभु क्या ये बात आप मुझको यहां नहीं दे सकते थे कहा नहीं दे सकता क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं था उद्धव तुम ब्रह्म ज्ञानी वेद, वेद के परम वर्मा थे और तुम मुझे अपना एक मित्र और सखा मान रहे थे तो मित्र मित्र का भाव तो नहीं तोड़ सकता था ना मैं तो पड़ गया उनके सामने कि मैं शरणागत हूं आपका दास हूं कहा उदव तुम्हारा जब मित्र भाव था तो मैं मित्र था जब पुत्र भाव था यशोदा का तो मैं बेटा था पुत्र था जब कंस का शत्रु भाव था तो मैं शत्रु था उधर भाव का सम्मान सभी को करना चाहिए आज जब तुम शरणागति भक्ति में आए हो तो हां उद्धव मैंने जानबूझ कर तुम्हे बेचा था क्योंकि जिस ब्रह्म की धाराओं में तुम बह रहे थे अचानक किनारे पर आकर अटक गए थे तुम राधा ने धकेल दिया है अब मध्य धारा मिल गई है तुमको बहु इस ब्रह्म के अमृत धाराओं में अब और यही सत्य है तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पूरे इस महाकाव्य में भक्ति चरण चरण आगे बढ़ रही है और हम माला लिए विषांतताओं के खूंटे पे पशु से भी बदतर बंधे हुए और मान बैठते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं इसे भी समझने की जरूरत है कहा ना चित्र भानु कृष्णा रजासी तविशी दधाना आज की अमृत ऋचा आई है और हम ये प्रसंग भूल के आप लोगों को द्वारिका ले गए थे अभी तो हम लोग मथुरा में ही हैं हाँ। हाँ। तो ये कृष्ण की कथा का भक्ति रस का अमृत है भक्ति इंद्रियों से नहीं कोई विषयांत जगत भक्ति नहीं होता आसक्ति होता है उसके लिए कौन सा शब्द है आसक्ति आसक्त होना भक्ति विरक्ति का दूसरा नाम है जो वाह्य जगत से विरक्त है वही तो आत्मजगत में भक्त हो सकता आसक्ति और भक्ति ये दोनों जुड़वा पहने हैं आसक्ति और विरक्ति जब तुम वाह जगत में आसक्त हो तो तुम आत्मा में सहज ही विरक्त हो भजन गा रहे हो ड्रामा है खाली नाटक करते हो क्योंकि तुम में कभी भाव ही नहीं था और जब भाव ही नहीं तो प्रभु आएंगे कैसे भाव के बिना भगवान प्रकट नहीं होते तो आसक्ति और विरक्ति दोनों जुड़वा बहने हैं और जब तुम वाह जगत से विरक्त हो तो सहजी गोविंद में आ सकते हो यहां भक्ति प्रकट होगी और जब तुम वाह जगत में आ सकते हो ये मेरा वो फलाना वो अपना वो पराया ये मेरे दम्ब ये मेरे झूठ ये मेरे कपट ये मेरे पररेब ये मेरे दिखावे तो जो बाहर आसक्त है वो भीतर ईश्वर में कतई भी रक्त है कोई मतलब ही नहीं है ना अटैचमेंट्स एंड डिटैचमेंट्स आर ट्विन्स व्हेन यू आर अटैच्ड टू आत्मन यू आर सिंपली डिटैच टू द आउटर वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर अटैच्ड टू द आउटर वर्ल्ड यू आर कंप्लीटली डिटैच ऑन द पाथ ऑफ डिविनिटी ईश्वर की राम है बिल्कुल अलग होता हूँ मां इसे समझने की जरूरत है ये आंख का अंजन है रोशनी बिना ही अच्छी कर लो इन्हें कभी मत भूलो जब भी वाह्य जगत में तुम्हारी आसक्ति आए तो पूछ लेना कि क्या अभी तक ईश्वर की राह में जाना जाने का मन नहीं है इस आसक्ति को तो नारायण के साथ होना था अब विरक्ति को शेष संसार के साथ ये क्यों नहीं आए मैंने इसको अपने जीवन को ढाला क्यों नहीं वो तो हर सांस देते रहे सारी उपलब्धियां देते रहे मैं ढाला क्यों नहीं और ये भक्ति रस की कथा और ये वेद आए श्रृचा को दोहरा लें कह रहे हैं, अभी कृष्ण ईश विश्व रूपम हिरण्य शम्यम यजतो वृहंत आस्था आस्थाथम सविता चित्र कृष्णा कृष्ण रंजासी तषि द धाना अभिवृत आवागमन की वृत्तियों में भटकने वाले आज अपनी अंतरात्मा श्री हरि के सम्मुख हो कृष्ण विश्व रूपम जो बारंबार तुझे कृषि अवस्थाओं से विसर्जित हो गए तेरे रूप को फिर फिर मृत्यु से रहित कर जीवंत करता है जैसे वो ग्रहों नक्षत्रों को और सारे लोगों को प्रकट करता है हिरण्य और स्वर्णिन शोभाओं से सबको युक्त करता है सारे सुख और ऐश्वर्य देता है यजतु ग्रीहंतम आ